संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है देवी नागरानी की कहानी परछाइयों का जंगल माँ को बड़ी मुश्किल से सहारा देकर बस में चढ़ाया और फिर मैं चढ़ी बस धक्के के साथ आगे बढ़ी तो माँ गिरते गिरते बची मैं भी उसे न संभाल पाई एक दयावान ने अपने स्थान से उठकर उसे बैठने के लिए कहा और माँ एक आज्ञाकारी पालक की तरह सीट पर बैठ गई। मैंने टिकट ली और उसके साथ सटकर खड़ी हो गई। टैंक बन बस स्टॉप पर उतरना था कंडक्टर ने दो बार, दो बार जोर, जोर से पुकारा टैंक बैठ टैंक बैन पर मैं, मैं, मैं अतीत की कंदराओं में खो गई थी जब इसी तरह, तरह सहारा देकर माँ ने मुझे, मुझे पहले, पहले चढ़ाया था और बाद में खुद चढ़ी थी बस चलने लगी पर फिर पाया कि कुछ छूट गया था कुछ नहीं बहुत कुछ छूट गया था पिताजी जो साथ साथ आए थे पीछे रह गए थे हर बड़ी में वे चढ़ नहीं पाए थे माँ का चेहरा जर्द आंखें फटी फटी गुमसुम आलम में वह बड़बड़ाते हुए अचानक चिल्लाने लगे अरे बस रोको बस रोको मुनिया के पिता पीछे रह गए हैं अरे भाई रोको मुझे उतरने दो तो वे पीछे रह गए हैं आवाज शोर में लुप्त सी हो गई और हवाओं से बातें करती बस टैंक बन बस स्टॉप पर आकर ठहरी माँ ने एक तरह से मुझे धक्का मारकर नीचे उतारा और खुद जैसे चलती बस से ही कूद पड़ी पाँव जमीन पर टिक न पाए इसलिए वह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी वहीं बस स्टॉप पर लोगों की भीड़ के बीच जैसे कोई तमाशा हो मदारी का लोग चलते चलते, चलते, चलते मुड़ मुड़कर कर तिरछे नैनो से उसकी ओर घूरने लगे, लगे सोचते होंगे ये कैसा पागलपन है कि बस अभी रुकी भी न थी कि वह कूद पड़ी खैर तब मैं आठ साल की थी और आज अठारह की पहले से अधिक समझ सकती हूँ याद है तब मैंने जमीन पर पड़ी माँ का हाथ थमा और खींचते हुए उसे उठाने का लघु प्रयास किया माँ उठी और बस की विपरीत दिशा में लगभग दौड़ने लगी और उसका हाथ थामे हुए मैं उसी रफ्तार से साथ साथ खींची चली जा रही थी इतना तो मैं समझ ही पाई कि माँ पीछे छूट गए मेरे पिता को खोजना चाहती थी माँ रुको तो मुझे दर्द हो रहा है मेरी रुआसी सी आवाज फिर से शोर के कोलाहल में खो गई। अरे चल, चल जल्दी जल, जल, चल जल। तेरे पिताजी नजर कहाँ चले गए होंगे कहाँ जाएंगे, जाएंगे माँ कहीं नहीं जाएंगे। घर लौट आएंगे अरे चुप चुप भी कर बस जल्दी चल तू नहीं जानती इसके आगे माँ कुछ न कह सकी आज उस चुप्पी का अर्थ मेरी समझ में आ रहा है जो तब नहीं जानती थी अब जानने लगी हुई तब आठ आज अठारह दस सालों में अपनों का दर्द उनकी भावनाएं उनकी खामोशी में चढ़ते उतरते लावे के उफान को खूब समझती हुई उनकी भावनाओं की हर आहट को दस्तक देते हुए महसूस करती हुई बड़ी, बड़ी होते होते सच में बड़ी, बड़ी हो गई हुई तभी तो माँ को एक, एक बच्चे की तरह हाथ, हाथ पकड़कर पहले बस, बस में चढ़ाया और, और फिर, फिर खुद चढ़ी टैंक बैंड टैंक बैंड कंडक्टर ने दो बार आवाज दी मैं हड़बड़ा कर माँ का हाथ पकड़कर उसे उतारने के पश्चात खुद उतरी और उसका हाथ थामे हुए ही बस में चढ़ने और उतरने वाले लोगों की भीड़ से स्थगित हुई हाथ छोड़ने का खतरा मैं नहीं ले सकती थी बिल्कुल भी नहीं जिंदगी के उतार चढ़ाव भी ऊंट सी करवट बदलते हिचकोली खाते हुए जीवन नौका को आगे तक धकेलते रहते हैं ठीक उसी तरह जैसे 10 साल पहले माँ मुझे लगभग धकेलते हुए अपने साथ घसीटते हुए एक पागलपन की हद तक पिताजी को खोज रही थी यह सच है जब माँ ने कहा था तू नहीं जानती सच मैं सचमुच नहीं जानती थी कि पिताजी घर न जाकर कहीं और चले जाएंगे इंसान का ठिकाना तो, तो उसका घर होता है, है। क्या, क्या भूला भटका थका हारा भूखा प्यासा इंसान किसी राह पर गुमराह हो जाता है, है तो इस तरह भी खो जाता तो है जैसे, जैसे मेरे पिताजी, पिताजी खो गए थे, थे उस दिन घर के पास आकर माँ ने कु खोली भीतर झांका पिताजी वहाँ नहीं थे होते भी कैसे कुंडी बाहर से बंद थी माँ ने खोली थी।, थी हे भगवान कहाँ गए होंगे अब मैं कहाँ जाऊँ किससे किस से उन्हें उन्हे तो अपनी, तो अपनी खबर होती नहीं, नहीं। होती तो, तो घर न कर अपना, अपना माथा पीटने लगी लगी मेरी मासूमियत शायद इस दर्द को उसके अर्थ को न जानते हुए भी खुद भी सुबक सुबक कर रोने लगी लगी <laughs> आज जानती हूं, सफर किस तरह अकेली काटा होगा किस तरह तन्हा तन्हा उस दर्द के आघात को सहा होगा जिसने कतरा कतरा उसे रुलाया मैंने बस साथ दिया आज भी आज भी वह घर के किसी कोने में चुपचाप बैठे बैठे न जाने बेरहम जिंदगी के कई किस्सों का गणित करती रहती है देखकर मेरा रोम रोम सिहर उठता है क्या बेबस आदमी कुछ भी न कर पाने की स्थिति में ऐसा कुछ भी कर बैठता है या ऐसा हो जाता है अपने आप बदन काम गया, याद मात्र से ही। सिहरन तो तब भी हुई थी, जब का मेरा हाथ झटक कर खुद को छुड़ाया और एक करंदन के साथ भीड़ को चीरती हुई पिताजी की लाश पर जाकर झुकी झुकी क्या उन पर गिर ही पड़ी उनके पीछे पीछे जाते हुए मैंने अपनी आंखों से सामने का वह नज़ारा देखा खून से सने हुए फर्श पर पड़े पिताजी को तब नहीं जाना अब जानती हुए किसी मोटर कार ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे वे खुद को न संभाल पाए और गिर पड़े बस क्षण भर में जिंदगी की हद पार करके मौत की हद में जा पहुँचे कितनी महीन रेखा विभाजित करती है जिंदगी और मौत को जो होना था वो हुआ पर बाद में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था माँ जब भी मुझे अपने सामने पाती पिता की याद में तिल तिल जीते तिल तिल मरते उनकी कही बातों को दोहराती तो जो दर्द बनकर उनके हृदय में समा गई थी पिताजी को मानसिक रोग ने ग्रस्त कर लिया था और वे धीरे धीरे बहुत कुछ भूलते जा रहे थे अपने होने की अवस्था को भी तब मैं दो साल की थी ऐसा, ऐसा माँ ने बताया और, और उस हालत ने, में वह न मुझे, मुझे अकेला छोड़ सकती थी और, और न ही ना पिताजी, पिताजी को सदा तो घर की कुंडी भीतर से बंद कर, कर लेती, कर लेती थी। थी। ताकि वे कभी, कभी भूल, भूल से भी दरवाजा खोलकर बाहर न निकल जाए कभी पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास जाना होता तो मुझे भी साथ ले लेती क्योंकि मैं छोटी थी आफताब मेरा बड़ा भाई था आज होता तो 22 साल का नौजवान होता मुझसे चार साल बड़ा था वह होता तो यह सब कुछ न होता खुदा को उसकी ज्यादा जरूरत रही होगी तभी तो ऐसा माँ बार बार कहती रहती है आजकल वह हर बात बार बार दोहराती है और पुरानी यादों की पोटलियों से भूली बिस्तें बातें उधेड़कर मुझे सुनाती रहती है अब तो लगता है जब मैं उसके पास नहीं भी होती हूँ तब भी वह बस बतियाती रहती है फिर चाहे कोई सुन रहा हो या न सुन रहा हो मेरे पास भी कोई चारा नहीं उसका भ्रम बनाए रखने की खातिर शायद उसके दर्द भरे फोलो को तोड़कर उन्हें कतरा कतरा बहने पर मजबूर करते हुए पूछ लेती हूँ माँ पिताजी उस दिन तुमसे क्यों खफा हो गए और नाराज होकर बरस पड़े क्यों क्यों माँ ऐसे में माँ एक लंबी सांस लेकर मुझे शुरू से आखिरी तक वह किस्सा सुनाते हुए कहती अरे मुन्नी तुझे पता, पता है उस दिन तेरे पिता नहाने, नहाने के लिए गुसल खाने गए हाथ में अंगोचा और पायजामा लिए, जिसका नाड़ा लटक रहा था कुछ, कुछ देर, देर बाद बाथरूम से गुस्से भरी आवाजे आने पर मैं दौड़ती हुई वहाँ पहुँची वे आईने में अपनी परछाई से लड़ रहे थे और लटकते हुए नाड़े को अपनी ओर खींच रहे थे वही क्रिया परछाई भी कर रही थी ऐसा, ऐसा क्या, क्या हुआ था माँ मा, मैंने, मैंने माँ मा के मा दिल को, को फिर टटोला पता है मैं उन्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा था नहीं माँ मा, मैं, बस, मैं बस, बस इतना ही कह पाई दर्द, दर्द को, को निगलना इतना, इतना मुश्किल है, है, है। तो पचा पाना कितना आसानी होगा यही सोचती रही अरे पगली पागल पंखी भी हद होती है वे सोच रहे थे कि घर में कोई चोर घुस आया है और उनका, उनका अंगूछा और पाजामा छीनकर ले जाना चाहता है वे उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे और परछाई अपनी ओर। फिर क्या हुआ माँ मैंने अपनी रुलाई रोकते हुए ऐसे पूछा जैसे किसी कहानी का अंत जानने के लिए उत्तेजित थी मैंने यह देखकर तुरंत गुसल की लाइट बंद कर दी और उनका हाथ थाम कमरे तक ले आई और सांवना देते हुए उनसे कहा कि अब चोर भाग गया है वह फिर कभी नहीं आएगा माँ ने अपनी आंखें दुपट्टे के छोर से पोचते हुए उस किस्से के अंजाम तक सब कुछ सुनाया कभी नहीं आएगा मुझे तंग भी नहीं करेगा ये पिताजी के शब्द थे या उनका डर था यह न आज तक माँ समझ पाई और न ही मुझे समझा पाई है नहीं, नहीं कभी, नहीं, नहीं, कभी नहीं, नहीं, नहीं अब आप लेट जाइए और सोने की कोशिश कीजिए ऐसी हालत में, में माँ का तनहा संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा बनता गया ऐसे कई और वारदात जिनको आज याद करते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं क्या आदमी इस कदर अपनी याददाश्त के साथ अपनी पहचान खो देता है की आवाज़ सुनने लगता है कि हम क्या किसी कागज की नाव में सवार हैं क्या, क्या उसमें भी छेद है जहाँ से दर्द रिसता हुआ मन के भीतर घुस जाता है क्या कोई साधना या तंत्र नहीं या कोई ऐसा बांध बांधा जाए ताकि दर्द कतरा कतरा बहकर मन कलश को खाली कर दे ये कैसी विड़म्बना है कि आदमी जिंदा हो पर जीता न हो मरने वाली की याद में खुद को बेखबरी के आलम तक ले आए ऐसी जिंदगी पिता के बाद मेरी माँ को जीते हुए देखी और साथ रहते रहते खुद होगी एक दिन माँ ने कुछ रेजगी अपनी छोटी सी थैली से निकाल कर खटिया पर फैला दी और उन्हें गिन गिन कर एक, एक उन्हें वापस उसी थैली में डालते हुए कहने लगी ये पैसे मेरे हैं मैंने घर के खर्च से पाई पाई करके बचाए हैं, दुख सुख के वक्त के लिए मैंने चोरी नहीं की मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं निःशब्दता में गुम क्या कहूं यह सुनने के बाद इतना सब कुछ घट जाता है इंसान की जिंदगी में कि उसको भूलने की कोशिश में जीवन टुकड़ों में बढ़ जाता है काश काश ऐसा कोई यंत्र होता जो अतीत की यादों को फिर से यादों में आने से रोक लेता ताकि अतीत का वह हिस्सा परछाई बनकर आज को इस तरह ग्रहण न लगाता एक रविवार को मैंने बड़े प्यार से माँ का मनपसंद खाना बनाया कुछ कौर उसे अपने हाथ से खिलाए और फिर उसके हाथ दाल भात लेने के लिए जैसे ही बढ़े मैंने अपना हाथ खिसका लिया कुछ समय वह बेहोशी की हालत में ग्रास दर ग्रास खाती रही और फिर उठते हुए थाली चम्मच लेकर रसोई घर की बजाय स्नान घर की हौदी में रखाई मैं देखकर हैरान हुई कि इस हद तक माँ अपना आप भूल चुकी है फिर आवाज देते हुए अपने जवाबदार होने का ऐलान करते हुए कहा मुन्नी मैंने खाना खा लिया है और बर्तन रसोई घर में रख दिए हैं बहुत नींद आ रही है सोती हूँ जो अपना आप खो बैठे उसे क्या पता पड़ेगा कि कौन सी हौदी कि किस काम के लिए है यहाँ यादों का कैसा जंगल है जिसकी भूल भुलैया में माँ पिताजी का पीछा करते करते अपना आपा खो बैठी खुद को खो बैठी पर उन्हें खोज न पाई कभी वह पिताजी की एक टोपी जो उनके पास अब भी बची थी सर पर ओढ़ लेती और अपने दोनों हाथ उस पर मजबूती से धर लेती और कहती नहीं, नहीं यह उन्होंने या मुझे दी थी, थी। मैं, अपने मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारी नहीं है मेरी, मेरी अपनी है अपने और पराये के बीच की दीवार इतनी गहन, गहन हो सकती, हो सकती है।, है सोच में शब्दों में, शब्दों में इस गुत्थी, गुत्थी को मैं, मैं आज तक सुलझा नहीं पाई मैं उनकी अपनी पढ़ाई कैसे हो सकती हूँ और वह जो साथ छोड़ गया वह अब भी अपना है बस आज, आज इसी एक चक्रव्यूह में जी रही हूँ भेदने की कोशिश करूँ इतनी हिम्मत नहीं मुझ में बस इस दौर के हर एक क्षण की साक्षी होकर मैं अपने आने वाले कल से आज ही जुड़ रही हूँ माँ ने अपनी व्यथा गाथा सुनाते सुनाते मेरे भीतर की न जाने किन सन्नाटों की खलाओं को भर दिया कि आज तक मैं उस कोहरे से बाहर नहीं निकल पाई हूँ इस कदर कि अब अपना वजूद भी अपना नहीं लगता जैसे मैं जी रही हूँ परछाइयों के बीच भाग रही हूँ उन यादों की परछाइयों के जंगल में अजीब है। माँ पिताजी का सहारा बनना चाहती थी बीच सफर में साथ छूट गया, कुछ यूं जैसे वजूद का कोई हिस्सा काट कर फेंका गया हो बस घर का एक कोना खाली हो गया मैं माँ का सहारा बनकर भी न बन पाई यह मेरी बेकसी है माँ का सहारा बनते बनते लग रहा है माँ नहीं मैं बेसहारा और असहाय हो गई गयी अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी की कहानी परछाइयों का जंगल वाचक स्वर भारती परिमल